कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के छठवें मंत्र का मूल मूल विचार कल हम लोग कर चुके हैं यमराजी नचिकेता को ब्रह्म की सर्वात्मकता का वर्णन कर रहे हैं सर्वरूपता बताने के लिए जो समि शरीर उपाधिक चैतन्य है वह नचिकेता का जिज्ञास्य और यमराज्य का उपदिश्यमान जो ब्रह्म है वही है इसे छठे मंत्र में कहा जा रहा है तपस पूर्व जातम इस विशेषण से बताया इसमें है इस वाक्य में तपह शब्द काम नचिकेता का जिज्ञासमराज्य के द्वारा उपदिश्यमान वही प्रकृति तथा प्राकृत समस्त जगत का अधिष्ठान है प्रकृति तथा प्राकृत जगत है उपाधि रूप और वह उपाधि रूप जगत अध्यारोपित होने से उसका आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान को माना जाएगा अधिष्ठान है नचिकेता को जिसकी जिज्ञासा है अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात इत्यादि से यमराज्य के सामने प्रकट की अपनी जिज्ञासा जिस ब्रह्म विषयक वही ब्रह्म जगत का अधिष्ठान है इसलिए प्रकृति तथा तो प्राकृत जगत की आत्मा वही होगा हरेक वस्तु की आत्मा यानी सत्तास्पूर्ति प्रदायक वो है इस रूप में यमराज जी नचिकेता अको बता रहे हैं नचिकेता के आत्म स्वरूप को शब्दांतर से तो इसलिए तपह शब्द का अर्थ हुआ वह ब्रह्म जो विवर्त उपादान कारण कहो या अधिष्ठान रूप कहो उसी से पूर्वम जातम इसमें पूर्वम शब्द का अर्थ है प्रथमम जातम का अर्थ है उत्पन्नम तो परमात्मा से प्रथम उत्पन्न हुआ किसकी अपेक्षा प्रथम परमात्मा से तो कार्यमात्र उत्पन्न हुआ है कार्य सूक्ष्म तथा स्थूल भेद से दो प्रकार का है तो यहां तपस पूर्व जातम् में उत्पन्न परमात्मा से उत्पन्न हुए का जो पूर्वम ये विशेषण है प्रथमं। ये प्रथम इस विशेषण का अर्थ अवधि की अपेक्षा रखता है कि किसकी अपेक्षा पहले परमात्मा से उत्पन्न हुआ तो कहा कि अद्भ्य पूर्वम अजात अद्भ्य में शब्द पंचकृत पंचमहाभूतों का परामर्शक है वाचार्थ यद्यपि जल होता है लेकिन उपलक्षणार्थ है स्थूलभूत और स्थूल भौतिक जगत यानी स्थूल कार्य की अपेक्षा प्रथम जो परमात्मा से उत्पन्न हुआ है अपचकृत पंचमाभूतों के परिणाम स्वरूप समष्टि सूक्ष्म उपाधि हिरण्यगर्भ की उत्पन्न हुई और उस उपाधि की उत्पत्ति का आरोप उपहित तो चैतन्य जो हिरण्यगर्भ कहलाता है उस पर हुआ घट उत्पन्न होता है घटाकाश को भी कहा जाता है उत्पन्न हुआ घट उत्पत्ति का आरोप घटाकाश में होता है उपाधि के धर्मों का उपहित में आरोप होता है ऐसे हिरण्यगर्भ जो उपहित चैतन्य है उसका स्वरूपतः जन्म नहीं होता वो स्वरूपतः तो परमात्मा ही है केवल जो हिरण्यगर्भ की समष्टि सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि है वह परमात्मा से स्थूल कार्य की अपेक्षा प्रथम उत्पन्न होती है इसलिए हिरण्यगर्भ को भी कहा जाता है परमात्मा से प्रथम उत्पन्न हुआ स्थूल कार्य की अपेक्षा और फिर यही सूक्ष्म कार्य उपाधि चैतन्य पंचीकरण प्रक्रिया से स्थूल चौरासी लाख प्रकार के शरीरों को उत्पन्न करके उन शरीरों के अंदर विद्यमान जो बुद्धिपी गुहा है उस बुद्धिूपी गुहा में प्रवेश करके अवस्थित है और वह भूतों के साथ यानि कार्यक्रम संघात के साथ रहता है तो कर्ता भोक्ता बन जाता है आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर और पहले कह चुके हैं इस उपनिषद में और गीता पुरुष प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान जीव भाव को प्राप्त होता है अधिष्ठान भूत चैतन्य जब आविद्यक अपने में आरोपित तो कार्यक्रम संघात रूप प्रकृति के साथ तादात्म्य अभिमान करता है तो जीव भाव में अवस्थित दिखता है तो वह कोई दूसरा नहीं है समष्टि उपाधि वाला तथा स्थूल कार्यक्रम संघात्रूप वाला चैतन्य उपहीत अंश वह अलग अलग नहीं अपितु यही प्रकृत नचिकेता का जिज्ञास्य यमराज्य के द्वारा उपदश्यमान ब्रह्म है ऐसा जो जानता है वह उसका सम्यक ज्ञान है इसे कहा कि भूते यो व्यपश्यत पश्यती वो एक वो ऐसा जो देख रहा है समष्टि सूक्ष्म कार्य उपाधि तथा वेष्टि कार्यक्रम संघात उपाधिक चैतन्य उपाधि के कारण अलग अलग से प्रतीत होने पर भी अलग अलग नहीं अपितु यह जगत अधिष्ठान परमात्मा ही इन इन उपाधि के कारण हिरण्यगर्भ तथा वेष्टि जीव के रूप में प्रतीत हो रहा है ब्रह्म अविद्या संसरती विद्याच्य कहा जाता <coughs> इस प्रकार यह यह पूर्वम तपसो जातम अद्य पूर्वम अजायत इत्यादि मंत्र की चर्चा मूल में हम लोग कर चुके हैं इसका भाष्य देखना तो भाष्य को देखिए तो यह कश्चित मुमुक्षु जो मु, कोई मुमुक्षु पूर्व यानी प्रथमम तपसो यानी ज्ञानादि लक्षण ब्रह्मण तपस्ब्द का अर्थ भाषकर भगवान ने किया ब्रह्म और ब्रह्म का क्या स्वरूप है तो ज्ञान आदि ज्ञान आदि में आदि शब्द से आनंद लेना विज्ञानम आनंदम ब्रह्म श्रुति करती है तो विशुद्ध ज्ञान तथा निरति से आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है उसी से जातम यानि उत्पन्न कौन है वो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म से उत्पन्न हुआ तो हिरण्य वो प्रथम उत्पन्न हुआ हिरण्य गर्भ समतताग्रे श्रुति करती है तो हिरण्य गर्भ में किसकी अपेक्षा प्राथम्य है ये पूछा जा रहा है उसका उत्तर दिया जाएगा आद्य पूर्व अजाएत इस वाक्य से इसलिए इस वाक्य के व्याख्यान के लिए अवतरण के रूप में भाष्य में ये प्रश्न है कि किम अपेक्षा पूर्वम इतिहा हिरण्यगर्भ परमात्मा से प्रथम उत्पन्न हुआ तो किसकी अपेक्षा प्रथम उत्पन्न हुआ है इसका अर्थ परमात्मा से उत्पन्न हुए कई हैं जो हिरण्यगर्भ के बाद में उत्पन्न होते हैं हिरण्यगर्भ गर्भ उनकी अपेक्षा पहले उत्पन्न होता है तो वह हिरण्यगर्भ के बाद में परमात्मा से उत्पन्न होने वाले कौन हैं जिसका प्राथम्य हिरण्यगर्भ में आएगा इसलिए कह कि पूर्व अद्य पूर्व अपसयिभ्य पंचभूते न इति के कवलाभ्योद्यभिप्रा केवल जल से उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं समझना जल से पहले यानि स्थूल जल से पहले इतना मात्र नहीं समझना अपितु आप अपशब्द को सभी स्थूल पंचभूतों का उपलक्षण समझ करके समझना कि पंचभूतेभ्य यानी स्थूल पंचभूतेभ्य पूर्वम तो स्थूल पंचभूत की अपेक्षा पहले हिरण्य गर्भ की उपाधि उत्पन्न होती है पूर्व अजायत यह वाक्य बता रहा है। अजायत शब्द का अर्थ कर दिया उत्पन्न यह और तम जो हो स्थल कार्य की अपेक्षा पहले उत्पन्न हुआ है धीरण्य और हिरण्यगर्भ की स्वरूप उत्पत्ति नहीं उपाधि की उत्पत्ति उत्पत्ति इसलिए का कहलाईगी अर्थमजेवादी शरीर उत्पाद्यप्राणी गुहा हृदयाशम प्रवेश ठत शब्दादी उपलभम भूत कार्यक्रम लक्षण सह षत यो व्यपश्यत यह तो यही फिर क्या करता है कि देवादि शरीराने उत्पाद्य इंद्रादि जो देव और आदि शब्द से बाकी योनिया ये सारे चौरासी लाख प्रकार के शरीरों को उत्पन्न करके सर्व प्राणी गुहाम हृदय आकाशम प्रविश्य तो सभी प्राणियों के हृदय आकाश रूपी गुहा में प्रविष्ट होकर के अवस्थित है सलिए हृदय रूपी गुहा में अवस्थित है ये चैतन्य तो कहते शब्दादीन उपलब्धमानम शब्दादी विषयों का ग्रहण करने के लिए यानी भोक्ता बन करके अवस्थित है जीव भाव से और वो उसमें भोक्तृत्व जो है स्वतः नहीं है चैतन्य में जैसे हिरण्य की स्वतः उत्पत्ति नहीं औपाधिक उत्पत्ति है ऐसे ये भोक्तृत्व कर्तृत्व रूप जीवभाव भी चैतन्य में स्वतः नहीं है स्वतः अकर्ता अभोक्ता ही है उसमें कार्यकरण संघात तन कार्य शब्दित तो स्थूल शरीर और करण शब्दित तो सूक्ष्म शरीर इनके साथ तादात्म्य अभिमान आविद्यक करने से वह भोक्ता है हृदय में अवस्थित होकर के भोक्ता बन रहा इसे कह रहे हैं कि भूतें भीर व्यपश्यत तो भीर का अर्थ कर दिया भूतई और ये भूत भी भूत शब्द से भी केवल स्थूल भूतों का जो अपना स्वरूप है वही नहीं लेना उनका परिणाम तो पंचकृत पंच महाभूतों का परिणाम जो यह पांच भौतिक स्थूल शरीर है और सूक्ष्म भूतों का परिणाम करण शब्दित जो सूक्ष्म शरीर है उनको लेना कार्यकरण लक्षण ही भूतय शब्द से कार्य रूप से यानी स्थूल शरीर रूप से परिणत हुए भूत तथा सूक्ष्म शरीर रूप से परिणत हुए भूत और इनके साथ तिष्टम यानी रहता है इनके साथ रहता का अर्थ है इनके साथ आविद्यक तादात्म विमान करके रहता है इन्हीं में अहंता बना करके इनको अपनी अहंता का आलम्बन बना करके रहता है जो इन्ही को अपना स्वरूप समझता है वह चैतन्य कोई अलग नहीं है उपाधिभूत कार्यक्रम संघात से उसका विवेक कर लेगी वेष्टि कार्यक्रम संघात से विविक्त चैतन्य और समष्टि उपाधि से विविक्त चैतन्य इनमें कोई भेद नहीं है वह यही प्रकृत जगत का उपादान कारण भूत अधिष्ठान है ब्रह्मा है। कह रहा कि यो पश्यति यह एवं पश्यति। पश्यत ये उपाधिक समिवेष्टिउपाधि को जो देखता है, स येतद पश्यति वह उस उपाधि से वस्तुतः अधिष्ठान का अध्यस्त उपाधि के साथ वास्तविक संसर्ग नहीं है समान सत्ताक पदार्थों का ही वास्तविक संबंध बनता है तो ब्रह्म तो पारमार्थिक सत्ता वाला है और प्रकृति तथा तो प्राकृतिक कार्यक्रम संघात तो यह है व्यावहारिक सत्ता वाला इसलिए इनका आपस में वास्तविक संसर्ग नहीं होगा अविद्यक संसर्ग होगा तो पारमार्थिक दृष्टि से देखे यदि तो ये समष्टि उपाधि वाला हिरण्यगर्भ नामक चैतन्य और वेष्टि उपाधि वाला जो विश्व तेजस प्राज्ञ नामक चैतन्य ये कोई अलग अलग नहीं यही प्रकृति ब्रह्म है इस अभिप्राय से कहते हैं कि ये एवं पश्यती स एत पश्यति ये तत्प्रकृतम ब्रह्म जो ये प्रकृत ब्रह्म है उसी का ग्रहण कर रहा सातवें मंत्र में भी हा इसमें थोड़ी टीका है टीका को देखिए यानी यह तत्प्रकृतम ब्रह्म इसकी इसके विषय में कह रहा है। तो यह कश्चित पूर्व तपसो जातम पश्यति सकृतम ब्रह्म व पश्यति संबंध तो यो भूते भीपश्यत इसमें व्यपश्यत का करता है यह तो जो ये हिरण्यगर्भ तथा जीव को देखता है वह हिरण्यगर्भ तथा जीव कोई नचिकेता के जिज्ञास यमराज जी के द्वारा उपदिश्यमान से अतिरिक्त चैतन्य है ऐसा नहीं अपितु यही प्रकृत परमात्मा उपाधि से दृष्टि को हटा करके यदि देखा जाए हिरण्यगर्भ तथा वेष्टि जीव को हो तो यह प्रकृत ब्रह्म ही है ऐसान में करना तो यह कश्चित पूर्वम तपसो जातम पश्यती सकृत ब्रह्म इति संबंध ऐसान में होगा हाँ हाँ हाँ ये उपासना नहीं है यदि उपाधि मात्र से विविक्त चैतन्य केवल एक देवता के शरीर में मात्र नहीं सभी में प्रत्येक आत्मा के रूप में वही विद्यमान है और वो मैं हूँ ऐसा उपाधि मात्र से दृष्टि को हटा करके जो उपहित तो चैतन्य है अधिष्ठान उसी का मैं के रूप से ग्रहण यानी दिध्यासन होगा वह विपरीत भावना को निवृत्त करेगा और विपरीत भावना रूपी प्रतिबंध जब हटेगा तो ब्रह्म साक्षात्कार होगा सन हो जाएगा तो अद्य पूर्व अजात इसमें ये कहते हैं कि अद्य पूर्व इत्यादि निरण्य गर्भ से शब्दादि इति तो भाष्य में जो शब्दादि जीवाव्छेदकत्म्य ये विशेषण भाष्य में भाष्यमजो प्रविश्य नृदयासम शब्दादि ठद्दाउपल शब्दीन उपलभम यह विशेषण किसकी अपेक्षा से है किस विवक्षा से है यह सब कह रहा है क्या कहा तो, तो शब्दादि इंद्रियों से ग्रहण होने वाले विषयों को कहा जा रहा है शब्द एक विषय है न स्रोत्र इंद्रिय का वो शब्द है तो अद्य पूर्वम इत्यादि निरण्य गर्भ सेशेषण अंतकरण अंशेन जीवावच्छेदकवात तो। तो हिरण्यगर्भ का जो विशेषण है समष्टि बुद्धि कहो समि अंतकरण कहो और उस अंतकरण से जीव प्रतीत हो रहा है इसलिए जीव की आशंका होने से ये कह रहा है कि जीव तादात्म्य विवक्षया विशेषण जीव की जीव के साथ तादात्म्य ब्रह्म का होने से ओ शब्दादी, शब्दादि शब्दादीन उपलब्धमान विशेषण है विशेषण है ये दो नंबर टिप्पणी में अद्य पूर्वम इस पर टिप्पणी लिखते हैं कि स्वाभिमान विषय समष्टि समिंग छपा देव है लेकिन देश होना चाहिए यहां पर वह छपा है वह है तो स्वाभिमान विषय समष्टि लिंगयिक देशो इति तो स्वाभिमान विषय हिरण्यगर्भ का उपाधिभूत तो समष्टि शरीर है और वो जो समष्टि लिंग यानी सूक्ष्मशरीर और उसका एक देश है अंतकरण एक देश यानी एक अवयव सूक्ष्म शरीर तो सत्रह तत्वों का है ना और उसका एक अंश है अंतकरण उस अंतकरण को नैवतस्य तस् तद अव तो स्वाभिम विषयसमिंग कुतो न इत्याह। तो ये जो है विशेषण विशेष विशेषणेन तो हिरण्यगर्भ का जो विशेषण है क्या दो नंबर है इसमें जीवत्व जीवत्वम एव तो न इह आद्य इत्यादि विष विशेषण नएत जीव से संभवती चिदिअवेदक असंभवीत आह अंतकरण अंशेन इसमें आगे पीछे छपा तीन नंबर में है ये नहीं ये तो नहीं पढ़ा था मैंने अभी नहीं ये तत्त जीव संभवती स्वाभिमान विषय समिंगिकेश देश व हाँ ठीक है देश हाँ हाँ इसीलिए नहीं, नहीं।, नहीं लग रहा है ठीक ये छपा भी दूसरे इसमें है तो स्वाभिमान विषय तस्य तद इति भाव ठीक है ये ठीक है आ, ये नहीं बैठ पा रहा था है है ना वो वो प्रथम हाँ। तो स्वाभिमान विषय समीलिंग तेदक हाँ। अद्भ पूर्व इत्यादि इस पर है स्वाभिमान विषय तद इति भाव तो ये कह रहे हैं ये जो है आदि पूर्वम अजायत स्में भूत ये हिरण्यगर्भ के अभिमान के विषय नहीं है अपितु भूतों का जो सूक्ष्म परिणाम है सूक्ष्म शरीर वो है अभिमान का विषय और उस समि स्वाभि, स्वाभिमान का विषय भूत जो समष्टि लिंग शरीर है और उस लिंग शरीर का एक देश हिरण्य गर्भ के अभिमान का विषय तो पूरा सुक, शरीर है और उस पूरे समष्टि सूक्ष्म शरीर का एक देश जो बुद्धि है उस बुद्धि से ही आ, बुद, आ, लिंगइक देशे न एव तस्य तने ये जो भूत है उसकी उपाधि वो तदवच्छेदक यानी जीवावच्छेदक जीव बनता है पंचदशी में जैसे बताया है बाकी तो है जीव तो है भोक्ता कर्ता भोक्ता और सूक्ष्म शरीर अंतपाती बुद्धि को छोड़कर के बाकी जो सोलह तत्व है वे उपकरण है साधन है और कर्तव तो भोक्तृत्व तो रूप जीव भाव की उपाधि विज्ञान में कोशित तो जो बुद्धि है वो बनती है इसलिए अभिमान का विषय तो बनता है पूरा शरीर लेकिन जीवत्व का अवच्छेदक यानी संपादक बनता है केवल सूक्ष्म शरीर अंतपाति बुद्धिनामक तत्व वो प्रमाता है वो कर्ता भोक्ता है इसलिए तैतृय उपनिषद में विज्ञानम यज्ञ तनुते कर्मा कुरुते पिछड़ इसमें कर्तृत्व भोक् कर्तृत्व विज्ञानमय कोष में, में बताया वही भोगता है मनोमय कोष तो उपकरण है और क्रिया प्रधान है प्राणमय कोष और शरीर भोगायतन है और भोक, भाव की उपाधि वो अंतकरण है इसलिए कहा कि समे जो स्वाभिमान विषय अहंता का आलमन भूत जो समि लिंग शरीर है उसका एक देश जो बुद्धि उसी से हिरण्य गर्भ में जीवावचेदत्व है मतलब जीव के साथ तादात्म्य पन्नत्व है ओ हिरण्य गर्भ जीव का अपनी उपाधिभूत बुद्धि को लेकर के अवच्छेदक है न कि जीव है ये कह रहे हैं तो शंका कर रहे इसको अवच्छेद जीव का अवच्छेदक मानने की अपेक्षा अपनी उपाधि का एक देशभूत बुद्धि से जीव का अवच्छेदक मानने की अपेक्षा सीधा जीव ही क्यों न माना जाए? एक शंका हुई कि जीवत्वम एवं कुतो न आह ये तो विशेशन, ये ना तो विशेषण विशेषनेन विशेषनेन जो हिरण्यगर्भस्य विशेषेन विशेषेन का िण्यगर्भेशण जीवस्य संभवति इति संभवती ये जीव में संभव नहीं है क्या जीव तो स्वयं अवच्छेद कोटि में है अवच्छेदत्व तो नहीं है इसलिए उसे हिरण्य को अवच्छेदक कोटि में ही रखना है अवच्छेद्य कोटि में नहीं लेना है ये कहते हैं और आगे कहते हैं कि चिद चिद अवच्छेदकत्व असंभवीत आह अंतकरण अंशे न जो चेतन है हिरण्यगर्भ वह जीव भी चेतन है एक चेतन दूसरे चेतन का अवच्छेदक यानी व्यावर्तक नहीं हो सकता इसलिए हिरण्यगर्भ को जीव का व्यावर्तक मानना है यदि अवच्छेदक मानना है तो यह उपहित रूप जो चेतन है उसको जीव का अवच्छेदक मान नहीं सकते तो इसके लिए उसकी जो उपाधि है अंतकरण उस अंतकरण रूप अंश से हिरण्य गर्भ जीव का अवच्छेदक है तो हिरण्यगर्भस्य अंतकरण अंश न जीवावच्छेदकवात तो हिरण्यगर्भ जीव का अवच्छेदक है लेकिन स्वरूपतः नहीं अपने अभिमान के विषयभूत भूत शरीर के एक देश अंतकरण के द्वारा ही तो ऐसा यदि है तब तो भोक्ता तो जीव हुआ हिरण्यगर्भ तो नहीं हुआ तो भोक्ता जीव का अव छेदक मात्र है तो फिर हिरण्यगर्भ का शब्दाधीन उपलब्ध मान यह विशेषण कैसे दिया यह एक शंका होती है इस शंका का समाधान करने के लिए लिखते हैं कि जीव तादात्म्य विवकया विशेषण शब्दाधीन उपलब्ध मान हिरण्य उपाधिभूत जो बुद्धि है उसका एक देश जीव का अवच्छेदक है विशेषण है और उस एक देश के साथ जीव का तारात्म्य होने से हिरण्यगर्भ गर्भ की उपाधिभूत बुद्धि के एक देश के साथ जीव का तारात्म्य है तो हिरण्यगर्भ का भी माना गया अविद्यक तादात्म्य जीव के साथ है और उसको लेकर के भोक्तापना हिरण्य गर्भ में भी बताया जा रहा है शब्दाधीन उपलब्धमानम इत्यादि में तो हिरण्यगर्भ में भोक्तृत्व तो नहीं है लेकिन जीव के साथ तादात्म्य हिरण्य गर्भ की उपाधिका होने से हिरण्य क्या नाम जीव में जीव के साथ तादात्म की विवक्षा से विशेषण है ये यहां पर कहा का अर्थ हुआ चाहे भोक्त कर्तृत्व भोक्तृत्व की प्रयोजक उपाधि वो उस उपाधि से उपहित चैतन्य में और जो जगत का नियामक चैतन्य की उपाधि है हिरण्यगर्भ की उपाधि वो नियामक न्या, हरियजी नियम में है उनकी उपाधि इन दोनों उपाधियों में तो अंतर है लेकिन इन दोनों उपाधियों से उपहित जो चैतन्य है वह चैतन्य प्रकृत ब्रह्म अब ये जो इसमें जो शब्द है इसके विषय में लिखता है कि यस्मा लोके सुवर्ण जातम कुंडलम एव भवति। लोक में सोने के कार्य कुंडलादि को सोना ही माना जाता है कार्य कारणात्मक ही होता है ऐसे ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ब्रह्म का प्रथम कार्य हिरण्यगर्भ भी और ये फिर वेष्टि उपाधि जीव भी ये दोनों ब्रह्म के औपाधिक कार्य होने से ब्रह्म ही है पूर्णम् उदच्यते इस अभिप्राय से कहते हैं कि ब्रह्मनो जातो हिरण्यगर्भोपि ब्रह्मात्मक एवं तो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ ब्रह्म से अलग नहीं ब्रह्म ही है आगे है सात्वे मंत्र का किंच अवतरण भाष्य में और भी हिरण्यगर्भ का ही वर्णन श्रुति कर रही है हिरण्यगर्भ रूप से अवस्थित परमात्मा ही है ये छठवें मंत्र में बता करके सातवें मंत्र में भी कहा जा रहा है तो सातवें मंत्र का उच्चारण कर ले प्राणे न संभवती अदितिर्देमी गुहां प्रवेश ठती व्यजातवै तत्त तो या प्राणेना संभवतीदिर्देवतामयी अदिति का विशेषण है दी देवता तो देवतामयी या अदिति प्राणेन संभवती पूर्ववाक्य से तपस पद की लाना छठे मंत्र से तपस या ने ब्रह्मण तो स्वरूप ब्रह्म से जो समस्त देवतात्मिका आदिति समि प्राण रूप से उत्पन्न होती है संभवती ने भवती। ये अर्थ में प्राणे नृतीया प्राण रूप से आदिति शब्द का अर्थ है हिरण्यगर्भ उसे आदिति इसलिए कहा जा रहा है कि अदनात अदिति अदन करने के कारण अदिती है पहले कहा न कि शब्दादिन उपलब्ध मानम शब्दादि का उपलब्धा होने से और शब्दादि का उपलब्धा बनना ही अदन करना है ग्रहण करना है तो हिरण्यगर्भ की समि प्राण भी उपाधि है तो हिरण्यगर्भ जो समि प्राण उपहित चैतन्य है वह स्वरूपतः उत्पन्न नहीं होता अपितु अपनी उपाधि जो समि प्राण है उसी रूप से उत्पन्न होता है परमात्मा से परमात्मा ने प्राण को उत्पन्न किया और उस प्राण को अपने उपाधि के रूप में स्वीकार किया तो हिरण्यगर्भ बन गया इसलिए जो और ये हिरण्य गर्भ है सर्वदेवतात्मक अग्नि सभी देवता हिरण्यगर्भ के ही अधिदेव में वागादि अंग है ना? जैसे वेष्टि में वागादि वेष्टि जीव के अंग है ऐसे ये अधिदेव में हिरण्यगर्भ के समि प्राण उपाधिक हिरण्यगर्भ के अंग है देवता। इसलिए इसे कहा जाता है सर्वदेवतात्मक सर्वदेवता मई शब्द का अर्थ है सर्वदेवता स्वरूप तो विराड़ है हिरण्यगर्भ का भोगायतन यानी भोगायतन जो स्थूल समष्टि शरीर है वो जिसका भोगायतन है वो है हिरण्यगर्भ का और उपकरण है वाघादि वो है अग्नियादि अधिदेव में अधिदेव में अग्न आदि उपकरण है हिरण्यगर्भ है, भोक्ता है हिरण्यगर्भ, गर्भ शबादि का उपलब्धा और वह जैसे वेष्टि जीव शब्दादि का उपलब्धता बनता है वेष्टि स्थूल शरीर में रह करके ऐसे समष्टि स्थूल शरीर जो विराड़ नामक है उसमें अवस्थित हिरण्यगर्भ गर्भ अग्नियादि के माध्यम से उपलब्ध है तो इसलिए वो सर्वदेवतात्मक है और गुहाम प्रविश्य ये भी अदिति का विशेषण है तो प्राणियों के हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट होकर के जो स्थित है या भूतें भीर व्यजायत। भूतों से समन्वित व्यजायत एने उत्पन्न हुआ है उत्पन्न हुई है जो अदिति अदिति शब्द स्त्रीलिंग होने से या ये स्त्रीलिंग है याने जो हिरण्य गर्भ भूतों का परिणाम रूप जो समि प्राण है इसके उत्पन्न होने से उत्पन्न हुआ सा माना जा रहा है वह प्राणियों के हृदय रूपी गुहा में अवस्थित है वह हिरण्यगर्भ गर्भ प्राण उपाधि कोई प्रकृति ब्रह्म से अलग वस्तु नहीं है अपितु एतदय वह यही ब्रह्म है ये कहा कि एतदवय इसका भी थोड़ा सा भाष्य है या सर्व मई सर्व देवतात्मिका प्राणीन हिरण्य गर्भ रूपेण परस्मात् ब्रह्म न तो समस्त देवतात्मिका आदिति और हिरण्य को आदिति क्यों कहते हैं तो ये आगे आएगा शब्दादि नाम अदनात आदिति और वह परमात्मा से यानी ब्रह्म से उत्पन्न हो रही है परमात्मा का वाचक शब्द यहां पर नहीं है इसलिए पूर्व मंत्र से तपस शब्द को लाए हैं तो पर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ किस रूप से तो समि प्राण रूप से संभवत यानी उत्पन्न होता है और उसे अदिति क्यों कहते हैं तो कहते हैं शब्दादि नाम आदनात अदिति शबादियों का आदन करने के कारण अदिति है ताम पूर्ववत गुहाम प्रवेश तो प्राणियों के हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट हो करके अवस्थित है जो अदिति हिरण्य हिरण्यगर्भ ताम एव विनष्टि उसी का एक दूसरा विशेषण है या भूते भीर यानि भूत समन्विता व्यजायत स्वतः उत्पन्न नहीं हुआ भूतों के साथ अविद्यक तादात्म्य भूत यानी भूतों के परिणाम समष्टि प्राण के साथ अविद्यक तादात्म्य होने से उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है वह हिरण्य गर्भ यह प्रकृत ब्रह्म ही है आठवें मंत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं